गुनगुनाते हुए, हुए मैं चांद की सुंदरता निहारने छत पर पहुँची ये छत पर टहलना आज वैसे भी काफी देर हो गई थी टहलते हुए मैंने एक युवक को स्ट्रीट लाइट की रोशनी में तल्लीनता से पढ़ते हुए देखा इस युवक को आज मैं पहली बार नहीं कई बार देख चुकी हूँ रात को जब ट्रैफिक कम हो जाता है तो अक्सर वह चौराहे पर बने चबूतरे पर बैठकर स्ट्रीट लाइट की रोशनी में पढ़ता हुआ दिख दिखाई जाता है आज मन में जाने क्या हुआ कि मैं सीढ़िया उतरकर उसके पास पहुँच गई, अपने पन के साथ उससे यहाँ बैठकर पढ़ने का कारण पूछा करीब दस मिनट की हमारी बातचीत में यह बातें सामने आई मेहुल इंजीनियरिंग कॉलेज का थर्ड ईयर का स्टूडेंट है घर में वह और उसकी माँ दोनों ही हैं। पिता की मृत्यु एक साल पहले किसी बीमारी की वजह से हो गई थी माँ दूसरों के घर खाना बनाकर घर का गुजारा चला रही है और मेहुल अपनी कॉलेज की फीस के लिए साधिकालीन अखबार बेचने के साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ाता है पिछले एक दो महीने से माँ की तबीयत ठीक न होने के कारण घर की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है बिजली बिल न भरने के कारण घर की बिजली कट गई है इसलिए वह अपनी पढ़ाई स्ट्रीट लाइट की रोशनी में कर रहा है मुझे उस मेहनती युवक पर गर्व महसूस हुआ और मैं राजा बेटे को दुआएं देती हुई घर आ गई सुबह जब मैंने हेमंत और बच्चों को मेहुल के बारे में बताया तो वे लोग भी उसकी प्रशंसा करने लगे अब तो अक्सर रात को टहलते हुए मैं और हेमंत उसे देख ही लेते वह भी मुझे देखकर नमस्ते की मुद्रा में सिर हिला देता एक दिन हेमंत ने कहा चलो नीचे चलकर उसे एक बोतल पानी देकर आते हैं। पता नहीं कब से बैठा पड़ रहा है और कब तक पढ़ेगा मैं उनसे एक कदम और आगे पानी के साथ ही थोड़ा सा नमकीन भी रख लिया हेमंत मेरी सदा सदाशहता आरोप मुस्कुरा आत्मीता से बड़ा खुश हुआ थोड़ा सा झेपते हुए उसने यहाँ चीजें स्वीकार कर ली उसने बताया कि अभी उसके सेमेस्टर चल रहे हैं इसलिए करीब एक दो तो बज ही जाते हैं उसका घर पास में ही है अब उसकी माँ की तबीयत पहले से अच्छी है और उन्होंने काम पर जाना शुरू कर दिया है बस एक महीने बाद वे लोग बिजली बिल भर देंगे और घर में फिर से बिजली आ जाएगी मैंने बातों ही बातों में कहा कि किसी से पैसे उधार क्यों नहीं ले, ले लेते हो हेमंत ने भी पूछा कितने रुपए भरने हैं क्या हम कुछ मदद करे मेहुल स्पष्ट स्वर में बोला नहीं नहीं शुक्रिया मेरे पिताजी ने मुझे एक चीज बहुत अच्छी सिखाई है भले ही दो और कम खाओ मगर किसी से उधार मत लो मैं और माँ इसीलिए किसी से उधार लेना नहीं चाहते हैं बस एक महीने की ही तो बात है हम उसे गुड नाइट कहते हुए घर आ गए एक बार देर रात को हम एक पार्टी से लौट रहे थे रात के करीब बज रहे थे। सुनसान रास्तों पर भय भी लग रहा था तभी एक दो बाइक्स हमारे बिल्कुल करीब से तेजी से निकली वे नवयुवक इतने स्पीड में चला रहे थे कि हमसे टकराते हुए बचे उन युवकों को कोई फर्क नहीं पड़ा वे उसी स्पीड से बाइक्स पर करतब करते हुए गुजर गए हेमंत और मुझे गुस्सा तो बहुत आया मगर आज की पीढ़ी को क्या कहा जा सकता है जब भीड़ में ही वे तेजी से चलाते हैं तो यह तो सुनसान सड़क थी उन्हें मनमानी करने से भला कौन रोक सकता है हम घर के करीब पहुँचे तो एकदम से मेहुल का ख्याल आया आज चौराहा सुनसान था मेहुल घर चला गया होगा हो सकता, हो सकता है, है। उसके, उसके सेमेस्टर से खत्म हो गए हों तभी, तभी चौराहे से थोड़ा आगे, आगे किनारे की तरफ एक, एक युवक, युवक को बेसुध हालत, हालत में देखा कहीं यह मेहुल तो नहीं, तो नहीं। कहीं, कहीं उसने पीकर तो नहीं रखी उसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता लेकिन आज के युवको का कोई भरोसा भी तो नहीं हेमन ने जाने क्या सोचकर कार रोकी और उसे करीब से देखने के लिए आगे बढ़े। जब चेहरा पलटकर देखा, तो हम अवाक रह गए वो मेहुल ही था उसके सिर से खून बह रहा था और वह कराह रहा था हे ईश्वर किसी ने उसे जोरदार टक्कर मारी थी फिर तो हमने जल्दी से उसे कार की पिछली सीट पर लिटाया और पास के ही हॉस्पिटल ले गए घर पर फोन करके बच्चों को घटना की जानकारी दी और हम दोनों वहीं रुक गए पेपर की औपचारिकता पूर्ण करने के बाद डॉक्टर्स उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गए चार पाँच घंटे बाद जब दरवाजा खुला तो उन्होंने मेहुल को खतरे ऐसी बाहर बताया लेकिन साथ ही यह भी कहा कि हमें उसका एक पैर काटना पड़ा हमारे पास और कोई चारा ही नहीं था डॉक्टर्स की बात सुनकर हम दोनों हैरान थे हमें तो लगा था कि केवल सिर पर ही चोट आई है पैर की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया था बस उसे हॉस्पिटल ले जाने की जल्दी जो थी सुबह करीब 11 बजे के आसपास मेहुल को होश आया। सबसे पहले तो उससे घर का पता मांगा और फिर हेमंत जाकर उसकी माँ को ले आए। तब तक मैं मेहुल को संभालती रही उसके पैर के बारे में बताने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी तभी डॉक्टर आ गए जब डॉक्टर ने उसे इस बारे में बताया तो वह सुनकर बेहोशी हो गया अभी अभी बीमारी से उठी माँ बेटी की यहाँ हालत देखकर फूट फूट कर रोई जा रही थी होश में आने पर मेहुल ने बताया कि वह रात को घर जाने के लिए चौराहे से उठा ही था कि तेजी से बाइक चलाते हुए कुछ युवक उसके पास से गुजरे और उसे टक्कर मारते हुए उसी तेजी से चले गए मैंने उन्हें आवाज भी दी लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा यह सुनकर मैं चौंक पड़ी क्या ये वही युवक थे जो रात को पार्टी से आते समय हमसे टकराते हुए बचे थे मुझे यकीन हो गया यकीन हो गया कि वे वही युवक होंगे मैं सोचती रही कि क्या दोष था एक गरीब मां के इस राजा बेटे का जिसे अमीर माँ बाप के बिगड़ेल राजा बेटों ने अपनी मौज मस्ती की खातिर अपाहिज बना दिया था आज की युवा पीढ़ी को इस घटना से सबक लेना चाहिए वास्तव में हमारी जिंदगी दौड़ती भागती हुई नहीं है हमने ही इसे ऐसा बना दिया है केवल अपने शौक और स्वार्थ के लिए अभी आप सुन रहे थे कहानी राजा बेटा वाचक स्वर भारती परिमल